दूसरा प्रश्न आपने कहीं कहा है कि मनुष्य की सुख की खोज ही बताती है कि मनुष्य दुखी है क्या मनुष्य दुख लेकर ही जन्म लेता है उसका यह बुनियादी दुख क्या है और क्या इस दुख का निरसन भी है आनंद मैत्रे मनुष्य की जन्म की प्रक्रिया को समझना जरूरी है मां के पेट में तो बच्चा अपूर्व सुख जानता है स्वभावतः न कोई चिंता न कोई फिक्र भोजन की भी योजना नहीं करनी होती वह भी अनायास अपने आप मां से मिलता है श्वास भी खुद लेनी नहीं पड़ती मां लेती और बच्चा तो तैरता है मां के गर्भ में जैसे क्षीर सागर में विष्णु क्षीर सागर में विष्णु की कल्पना निश्चय ही मां के पेट में बच्चे के तैरने की कल्पना से पैदा हुई है मां के पेट में जल और नमकों का ऐसा मिश्रण होता है कि बच्चा डूब नहीं सकता एक विशेष मात्रा में अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो फिर उसमें आदमी डूब नहीं सकता तुमने भूगोल में पढ़ा होगा यूरोप में मृत सागर है मृत सागर की खूबी यही है उसमें इतना लवण इकट्ठा हो गया है कि उसमें मछली भी जी नहीं सकती उसमें कोई प्राणी नहीं जीता इस लिहाज से वो मृत है और उसकी दूसरी खूबी यह है उसमें तुम किसी आदमी को डुबाना भी चाहो तो डुबा नहीं सकते आदमी के वजन से ज्यादा वजन पानी का हो गया है ठीक वही स्थिति मां के पेट में होती इसलिए जब गर्भवती होती है कोई स्त्री तो नमक खाने में उसका रस बहुत बढ़ जाता है नमकीन चीजें उसे प्रीति कर लगने लगती क्योंकि पेट सारा नमक मांगता और नमक और नमक मां के पेट में बच्चा तैरता है तापमान बिल्कुल एक रहता है नौ महीने तक फिर तापमान में जरा सांतर नहीं होता तापमान बड़ा सुखद होता है और एक साथ थिर रहता है तो बड़ा शांतिदायी होता है और मां के पेट में कोई आवाजें नहीं पहुंचती सिर्फ आधुनिक आवाजों को छोड़कर जैसे जेट हवाई जहाज की आवाज पहुंचती वो खतरनाक है वैज्ञानिक इस पर चिंतन करते हैं कि वो बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी वो बच्चों को विकृत करेगी साधारणता प्राकृतिक रूप से कोई आवाज मां के पेट तक नहीं पहुंचती सन्नाटा है अपूर्व शांति नौ महीने बच्चे शून्य में इस ध्यान में इस सुविधा में इस सुरक्षा में इस स्वाभाविकता में जीता है उसे सुख का अनुभव होता है हालांकि उसे पता नहीं चलता कि यह सुख है सुख का पता तो तब चलेगा जब दुख का पता चलेगा सुख की याद तो पीछे आएगी मगर पता चले या ना चले बड़ी सुखद दशा है फिर नौ महीने के बाद एक उपद्रव घटता है जिस घर में नौ महीने बच्चा रहा है वहां से अचानक उखाड़ा जाता है और दुख की शुरुआत होती जन्म दुख है नौ महीने जिस सुविधा में रहा है वहां से बच्चे को टूटना पड़ता है और एक अज्ञात अनजान जगत में प्रवेश करना होता है जहां हर चीज चोट पहुंचाती मालूम पड़ती अभी पश्चिम में कुछ वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं उन्होंने जो शोधे की हैं वो महत्वपूर्ण वो कहते हैं अस्पतालों में जहां बच्चों का जन्म होता है इतना तेज प्रकाश जलाकर रखा जाता है कि हमें ख्याल ही नहीं है कि हम बच्चों की आंखों को खराब कर देते बच्चे नौ महीने शांत अंधकार में रहे जहां रोशनी की किरण भी नहीं थी उनकी आंखों के तंतु बहुत कॉमल है और अस्पताल में जहां वो पैदा होते हैं ट्यूबलाइट जल रहे भयंकर रोशनी बच्चों के कोमल तंतुओं वाली आंखें इस भयंकर रोशनी से भारी आघात पाती शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया में इतने चश्मों की जरूरत ना हो इतने लोगों की आंखें खराब ना हो अगर बच्चों को हम थोड़े सौम्य प्रकाश में पैदा होने की सुविधा दे सके बहुत सौम्य प्रकाश चाहिए इतना सौम्य कि बच्चे को मां के गर्भ के अंधेरे में और इस प्रकाश में ज्यादा अंतर न मालूम पड़े अंतर धीरे धीरे पढ़ना चाहिए क्रमशः पढ़ना चाहिए, चाहिए ताकि आघात ना हो बच्चा पैदा हुआ नहीं हमने तत्क्षण उसकी नाल काटी हम झटके देते मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये नाल का काटा जाना तत्क्षण जीवन भर के लिए घाव हो जाता है ये मनुष्य की चेतना में घाव हो जाता है क्योंकि इसी नाल से बच्चा सांस लेता था यही उसका प्राण का आधार थी यही उसका अस्तित्व था इसे तुम झटके से तोड़ देते हो अभी बच्चे ने स्वयं सांस लेनी शुरू भी नहीं की और तुम झटके से उसकी नाल काट देते हो नए आविष्कार यह कह रहे हैं कि पहले बच्चे को श्वास लेना सीखने दो जब बच्चा पूरी तरह श्वास लेने लगे जरा रुको जल्दी क्या है फिर नाल काटना रूपांतरण हो जाने दो बच्चे को मां से श्वास लेने की जगह स्वयं श्वास लेने की क्षमता अर्जित कर लेने दो जरा रुको क्षण भर पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट ज्यादा से ज्यादा पांच से पंद्रह मिनट के बीच रुकने की जरूरत तो बच्चे को कम चोट लगेगी खुद श्वास लेने लगेगा तो कम चोट लगेगी और बच्चा अगर श्वास नहीं लेता तो डॉक्टर उसके टांगों को पकड़ के शीर्षासन करवा देता उल्टा लटका के उसकी पीठ को थपथपा देता है जोर से ताकि घबराहट में उसकी सांस शुरू हो जाए ये कोई जिंदगी को शुरू करने की व्यवस्था हुई ये तो हिंसात्मक व्यवहार हुआ फिर बच्चे को लपेट दिया जाता है कपड़ों में अभी उसकी त्वचा बहुत कोमल है कितना ही कोमल कपड़ा तुम लपेटो उसकी त्वचा को अभी कष्टपूर्ण मालूम होता है नए शोधकर्ता कहते हैं कि बच्चे को पहले पानी के टब में रखना चाहिए उसी तापमान पर जिस तापमान में मां के पेट में था और पानी के टब में वही अनुपात होना चाहिए रसायन रासायनिक रूप से जो मां के पेट में नमकों का था ताकि बच्चा पानी में तैर सके और धीरे धीरे रूपांतरण करो दुनिया में कम दुख होगा फिर सारा शिक्षण अस्वाभाविक है हम बच्चे के स्वभाव को स्वीकार नहीं करते हम उसके ऊपर आदर्श थोपते हम बच्चे को मौका नहीं देते कि वो वैसा जी ले जैसा जीने को पैदा हुआ है हम उसके चारों तरफ ढांचे चरित्र नियम मर्यादाएं दाएं बांधते हम लक्ष्मण रेखाएं खींचते हम बच्चे को विकृत करते अप्राकृतिक करते फिर दुख घना होता जाता है दुख की परिभाषा मेरे हिसाब में अस्वाभाविक हो जाने का नाम दुख है स्वाभाविक होने का नाम सुख है जब भी हम स्वभाव के अनुकूल होते हैं तब सुख होता है तुम खुद ही अपने जीवन में थोड़ी जांच करना जब भी तुम स्वभाव के अनुकूल होते हो तब एक सुखद आभा तुम्हें घेर लेती और जब भी तुम स्वभाव के प्रतिकूल होते हो तब एक दुख पीड़ा एक घाव तुम्हारी आत्मा में एक नासूर बन जाता है और हमारी पूरी जीवन प्रक्रिया जिसको हम शिक्षण कहते जिसको हम बच्चे को संस्कार देना कहते अजीब अजीब संस्कार है अजीब अजीब मूर्तापूर्ण संस्कार है जैसे यहूदी बच्चा पैदा हुआ या मुसलमान बच्चा पैदा हुआ तो खत्मा करो जन्द्री सर्वाधिक संवेदनशील इंद्री है बच्चा पैदा हुआ और यहूदी पहला काम यह करेंगे कि उसकी जन्द्री की चमड़ी को काट दो तुम उसे ऐसी चोट पहुंचा रहे हो जिसको शायद वो जिंदगी भर कभी नहीं भर पाएगा मगर मूलता पूर्ण धारणाएं कि खतना करने से वो यहूदी होगा नहीं तो वो यहूदी नहीं रह जाएगा इस तरह के न मालूम कितने रीति रिवाज हैं जो हम बच्चों पर थोपते अगर उन सबका आकलन किया जाए तो पता चलेगा कि आदमी की छाती पर ये हिमालय जसा दुख क्यों बैठ गया है फिर जो भी बच्चा करना चाहता है वही हम गलत बताते अगर वो बाहर खेलना चाहता है तो गलत सर्दी पकड़ जाएगी अगर धूप में खेलना चाहता है तो गलत अगर झाड़ों पर चढ़ना चाहता है तो गलत अगर नदियों में तैरना चाहता है तो गलत अगर पहाड़ों पर जाना चाहता है तो गलत गलतियों का अंबार है बच्चा जो भी करना चाहता है गलत और जो हम करवाना चाहते हैं वो बच्चे की समझ में नहीं आता है कि क्यों करे उसके स्वभाव में उसके लिए कोई जगह नहीं एक मां अपने बच्चे को पालक की भाजी खिला रही थी वो रो रहा है और वो उसको पालक की भाजी खिला रही क्योंकि पालक की भाजी स्वास्थ्यप्रद है और वो बच्चा रोता हुआ कह रहा है कि जब मैं आइसक्रीम खाता हूं तो तू मुझे रोकती और जब पालक की भाजी में खाना नहीं चाहता तो मुझे खिलाती तो उसकी मां ने कहा कि पालक की भाजी में विटामिन होते तो उस बच्चे ने कहा कि किस तरह का ही ईश्वर है जिसने पालक की भाजी में विटामिन रखे और आइसक्रीम में विटामिन नहीं जो भी बच्चे को प्रीति कर है उसमें कुछ गलती और जो भी हम उस पर थोपना चाहते हैं वो बच्चे को प्रीतिकर नहीं इस द्वंद में इस फांसी में जीवन का सारा सुख छिन जाता है और धीरे धीरे हम एक ऐसे मनुष्य को पैदा करते हैं जो अत्यंत दुख से भरा हुआ मालूम पड़ता है जो दुखी दुख मालूम पड़ता है फिर जब यह आदमी हम पैदा कर लेते हैं दुखी तो यह आदमी पूछता है कि इतना दुख क्यों है तो इसके लिए हमें व्याख्याएं देनी पड़ती तो हमारे पंडित हैं पुरोहित हैं वो इसको व्याख्याएं खोजते हैं कोई कहता तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे उनकी वजह से तुम दुख भोग रहे नितांत व्यर्थता की बात है ये पिछले जन्मों के पापों का परिणाम नहीं जो तुम दुख भोग रहे हो ये इसी जन्म का तुम्हारे ऊपर किए गए पापों का परिणाम है तुम्हारे ऊपर जो जातियां की गई हैं उनका परिणाम है जो तुम दुख भोग रहे हो लेकिन व्याख्या तो देनी पड़ेगी और व्याख्या जज जाती कि पिछले जन्मों का दुख का परिणाम भोग रहा हूं पिछले जन्मों में पाप किए उनका यह फल है तो एक आश्वासन मिल गया कि ठीक है तो दुखी रहना पड़ेगा अब एक ही आशा है इस जन्म में पाप ना करना तो अगले जन्म में सुख मिलेंगी, मगर किसी को भी सुख मिलता दिखाई नहीं पड़ता और तुम सभी पिछले जन्म में सोचते रहे कि अगले जन्म में सुख मिलेंगे यह अगला जन्म इसमें भी सुख नहीं मिल रहा है और अगले जन्म में भी सुख नहीं मिलेगा क्योंकि जीवन की पूरी व्यवस्था अवैज्ञानिक है अप्राकृतिक है जीवन की पूरी अब तक को अब तक आदमी को जैसा निर्मित करने का उपाय किया गया है वो इतना झूठा है इतना कृत्रिम है कि उससे सुख पैदा नहीं हो सकता ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का फल नहीं कोई कहते हैं कि इसलिए तुम्हें दुख मिल रहा है क्योंकि अदम ने अब अदम ने कब किया था पाप वो कोई खास पाप ना किया था ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया था क्योंकि परमात्मा ने मना किया था कि मत खाना आज्ञा का उल्लंघन किया था आदम ने तो आज्ञा का उल्लंघन किया था हजारों साल पहले फल तुम भोग रहे हो ऐसी ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें लोगों को समझाई गईं, लेकिन सच्चाई नहीं कही जाती क्योंकि सच्चाई कही जाए तो हमें क्रांति करनी पड़े आज अब अदम ने पाप किया था हम क्या कर सकते झेलना पड़ेगा पिछले जन्म में पाप किया था अब क्या करोगे अब पिछले जन्म में तो लौटा नहीं जा सकता इसलिए झेलना पड़ेगा तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हारे राजनेता एक साजिश में है वो साजिश यह है कि तुम्हें दुख झेलने के लिए राजी किया जाए तुम्हें दुख झेलने के लिए इस तरह राजी किया जाए कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम राजी कर लिए गए हो तुम्हारे दुख पे मलम पट्टी कर दी जाए और यह सत्य तुमसे छिपा लिया जाए कि दुख निर्मित किया जा रहा है तुम्हारी समाज की व्यवस्था तुम्हारे सोचने के ढंग तुम्हारे आदर्श तुम्हारे मूल्य सब दुख पैदा कर रहे हैं मगर अगर यह बात कही जाए तो फिर इन सारे मूल्यों को बदलना होगा और उन मूल्यों के साथ लोगों के न्यस्त स्वार्थ जुड़े सच तो यह है आदमी दुखी रहे इसमें बहुत लोगों का स्वार्थ है कोई नहीं चाहता आदमी सुखी हो मैंने सुना है एक रात एक शराब घर में बहुत उत्सव रहा एक आदमी अपने साथियों को लेकर आया था खूब पीना पिलाना चला देर तक आधी रात तक शराब का मालिक दुकानदार बड़ा खुश था जब ये मेहमान जाने लगे तो उसने अपनी पत्नी से कहा ऐसे मेहमान रोज आते रहें तो हमारे भाग्य में भी चार चांद जुड़ जाएं। जाते हुए मेहमान ने सुन लिया उसने कहा हम तो रो जाएं प्रार्थना किया करो कि हमारा धंधा ठीक सा चलता रहे हमारा धंधा ठीक चले हम तो रो जाएं प्रार्थना करना हमारे लिए तो उसने कहा जरूर प्रार्थना करेंगे लेकिन तभी उसने पूछा क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि आपका धंधा क्या है उसने कही तुम न पूछो तो अच्छा नहीं तो प्रार्थना करना जरा मुश्किल होगा तो और उस सुख हुआ वो सर आपका दुकानदार उसने कहा तब तो बताओ ही ये धंधा है तुम्हारा तो उसने कहा मैं धंधा करता हूं मरघट पर लकड़ी बेचने का लोग मरे ज्यादा तो मेरी लकड़ी बिकती लकड़ी बिके तो हम तो रोज आए तुम जरा प्रार्थना करते रहना हमारा धंधा ठीक से चलता रहे अब बड़ी मुश्किल हो गई किसी का धंधा है मरघट पर लकड़ी बेचना तो उसकी प्रार्थना यह की हे प्रभु आज कोई मरे वो मरने पर ही जी रहा है ये समाज अगर तुम गौर से देखो इसको चारों तरफ तो तुम चकित हो जाओगे तुम्हारे दुख पे जी रहा है इस समाज में जो लोग सिर पर सवार हो गए हैं धन और पद और सब दृष्टियों से जिन्होंने शक्ति अर्जित कर ली वो तुम्हारे दुख पर जी रहे हैं तुम दुखी हो इसलिए उनके हाथ में शक्ति है अगर तुम सुखी हो जाओ उनके हाथ से शक्ति छिन जाए समझो कि एक समाज सुखी हो गया कल्पना करो कि एक समाज बिल्कुल सुखी है हर आदमी मस्त है अपनी मस्ती में राजनेता कहते हैं हमें युद्ध करना है? हमें पड़ोसी से युद्ध लड़ना कोई युद्ध पे जाने को तैयार होगा लोग कहेंगे हमें प्रयोजन हम क्यों लड़े जिंदगी हमारी इतनी आनंदपूर्ण है इसे हम क्यों गमाए लेकिन राजनेता कहेगा झंडा ऊंचा रहे हमारा वो कहेंगे तुम रखो अपना झंडा ऊंचा हमारी जिंदगी तुम्हारे झंडे ऊंचे से बहुत ऊंची ये तो दो कौड़ी के लोग हैं जो झंडा ऊंचा रहे हमारा इसके लिए मरने को तैयार हो जाते जिनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं नहीं तो झंडों में है क्या लेकिन झंडों पे लोग मर जाते ऐसे मूड झंडों पे मर जाते हो कि किसी ने झंडा नीचा कर दिया कि बस जीवन रहे कि जाए कपड़े के टुकड़े तुमने झंडे बना लिए डंडों में पोके खड़े हो गए हो और इनके लिए लड़ रहे हो जरूर तुम्हारी विक्षिप्तता और तुम्हारा दुख बहुत घना होगा मैंने सुना है अडोल्फ हिटलर से मिलने इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा राजनीतिक गया था युद्ध के पहले दूसरे महायुद्ध के पहले और अडुल फिटलर उसे प्रभावित करना चाहता था चौंकाना चाहता था धमकाना चाहता था वो उसका ढंग था वो सातवीं मंजिल पर खड़े हैं मकान के छत पर खड़े और अडुल फिटलर ने कहा कि देखो मुझसे झंझट मत लो क्योंकि मेरे पास ऐसे सैनिक हैं कि जो सारी दुनिया को जीत लेंगे मेरे सैनिकों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता और तभी अचानक अंग्रेज राजनीतिक को चौंकाते हुए उसने अपने पास खड़े एक सैनिक से कहा छलांग लगा जा सातवी मंजिल से वो आदमी एकदम छलांग लगा गया अंग्रेज राजनीति तो भौचक्का रह गया क्योंकि कोई आदमी मरने को ऐसा इतनी आतुरता दिखाए थोड़ा झिझकता थोड़ा पूछता कि किस लिए क्यों मगर वो छलांग ही लगा गया उसको प्रभावित देख के हिटलर ने और एक दांव मारना चाहा। दूसरे सैनिक से कहा कि तू भी छलांग लगा जा दूसरा भी छलांग लगा गया तब तो अंग्रेज राजनीतिक थरथरा गया उसको थरथराया देख के हिटलर ने तीसरे से कहा तू भी छलांग लगा जा तब तक तो रज... अंग्रेज राजनीतिक झपटा उस आदमी को पकड़ा और कहा कि तुम पागल हो गए इस तरह मरा जाता है तुम्हें जीने में कोई रस नहीं उस आदमी ने कहा छोड़ो मेरा हाथ तुम इसको जिंदगी कहते हो जो हम जी रहे हैं तुम इसको जिंदगी कहते हो इस आदमी के साथ जीने की बजाय मर जाना बेहतर यहां लोग इतना मरने को उत्सुक हैं क्योंकि जिंदगी बेकार है कोई भी मरने को उत्सुक है किसी भी बहाने इस्लाम खतरे में चले कुछ मूड़ मरने को हिंदू धर्म खतरे में चले कुछ मूड़ मरने को कोई भी बहाना चाहिए मरने की ऐसी आतुरता क्या बताती है? एक ही बात बताती कि तुम्हारे जीवन में रस नहीं तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं जीवन इतना बहुमूल्य परमात्मा की ऐसी अपूर्व भेंट ऐसा प्रसाद और तुम ऐसे गमाने को तैयार हो जाते हो झंडा झुक गया इर्चा तिरछा हो गया कि बस मरे कि जरा सी जमीन का टुकड़ा किसी ने ले लिया कि मरे जमीन किसकी है और ये ला... राष्ट्रों की सीमाएं और इन सीमाओं पर मरने की ऐसी तैयारी और मरने वालों की इतनी प्रशंसा इतना सम्मान और महावीर चक्र कम से कम महावीर को तो बदनाम ना करो चक्र तुम्हें देना हो दो घन चक्रों को महावीर चक्र दे रहे जिनमें बुद्धि भी नहीं है नाम मात्र को लेकिन ये सारा का सारा इंतजाम, ये सारा व्यवस्था का जो जाल है ये जमा ही इस बात पर है कि आदमी दुखी आदमी दुखी है तो चीजें बिकती तुम देखते हो कारों के विज्ञापन देखते हो कपड़ों के विज्ञापन देखते हो सिगरेटों के विज्ञापन देखते हो जरा विज्ञान विज्ञापनों को गौर से देखो हर विज्ञापन ये कह रहा है कि आदमी दुखी है और उसका शोषण करने के लिए विज्ञापन कि जब तक तुम्हारे घर में दो कारें न होंगी तब तक सुख नहीं हो सकता अमरीका के पत्रों में ऐसे विज्ञापन होते हैं, जब तक तुम्हारे गैरेज में दो कारें नहीं तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता अब दुखी आदमी सोचता है कि चलो यही सही शायद ऐसे ही सुख मिल जाए दो कार्य हो जाती हैं सुख नहीं मिलता तब तक विज्ञापन और आ जाते हैं वो कहते हैं अब एक नाव भी चाहिए पहाड़ पर एक मकान भी चाहिए तब सुख होगा ऐसे सुख कुछ आसान है सुख के विज्ञापन बढ़ते जाते सारे विज्ञापन इतना ही कह रहे हैं कि आदमी दुखी है और आदमी दुखी है तो उसे चीजें बेची जा सकती व्यर्थ की चीजें बेची जा सकती जिनकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन इस आशा में आदमी खरीदने को तत्पर रहता है कि शायद सुख मिल जाए शायद ऐसे मिल जाए शायद वैसे मिल जाए शायद ये कपड़े पहनने से स्त्रियां मोहित होने लगे देखते हैं कपड़ों के विज्ञापन कि इस कपड़े को पहनने वाला आदमी हजारों में अलग ही दिखाई पड़ता है सारी स्त्रीया चौंक के उसकी तरफ देखतीं, आशा बनती कि शायद मेरी तरफ तो कोई स्त्री चौंक के नहीं देखती और मैं अगर किसी तरफ चौंक के देखूं तो एकदम पुलिस वाले को बुलाती शायद इस कपड़े के पहनने से खूबसूरत सूरत मिल्स के कपड़े शायद स्त्रियां देखने लगे चौक के शायद इंद्र अप्सरा भेजने लगे तुम्हें आशाओं पर जिलाया जा रहा है सिगरेटों का विज्ञापन होते हैं कि इस सिगरेट को पीने में ही प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा सिगरेट को पीने में और सिगरेटें हैं उनकी कीमतें इतनी ज्यादा है कि बहुत ही कम लोग पी सकते हैं वो सिगरेट तुम्हारे हाथ में है तो प्रतिष्ठा है जिसके हाथ में ये सिगरेट है उसके चेहरे पर सफलता की शान है और हर तरह के उपाय खोज जाते हैं एक आदमी सौ साल का हो गया था पत्रकार उससे मिलने गए उन्होंने पूछा कि तुम्हारे सौ साल के होने का राज क्या है उसने कहा जरा दो दिन रुकना पड़ेगा अभी राज नहीं बता सकता दो दिन बाद बताऊंगा ये बड़े हैरानी की बात है तुम सौ साल जी भी चुके क्या राज का तुम्हें पता नहीं दो दिन में खोजबीन करोगे उसने कहा कि नहीं राज का तो सब पता है मगर दो दिन बाद बताऊंगा क्योंकि अभी मेरा कई विज्ञापन कंपनियों से सौदा चल रहा है जिससे तय हो जाएगा ओवल पीने से हूं सौ साल जिया कि बोन विटा कि पार्ले के बिस्कुट अभी कई कंपनियों से मेरा चल रहा है जरा तय हो जाने तो दो दिन के बाद ही पक्का कह सकता हूं कि किस कारण से मैं सौ साल जिया आदमी दुखी है उसका शोषण किया जा सकता है सुखी आदमी का शोषण नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब में सुखी आदमी बगावती होता है सुखी आदमी एक क्रांति है उसका तुम कैसे शोषण करोगे तुम उसे धोखा ना दे सकोगे वो इतना आनंदित है वो अपने चैन की बांसुरी बजा रहा है कि वो तुम्हारी संगीन लेकर लड़ने को नहीं जाएगा वो इतनी चैन की बांसुरी बजा रहा है कि वो राजनीति के दांव पैंचों में नहीं पड़ेगा उसे दिल्ली में कोई रस नहीं होगा कोई लाख कहेगी दिल्ली पास है कोई लाख कहेगी दिल्ली अब पहुंचे तब पहुंचे वो जाएगा नहीं दिल्ली वो कोई पागल हो गया है जो दिल्ली जाए वो अपने छोटे से साधारण जीवन में ऐसे असाधारण सुख को अनुभव कर रहा है कि क्यों चिंता करेगा कि प्रधानमंत्री बने ये तो दुखी लोगों की दौड़ है कि क्यों राष्ट्रपति बने यह तो दुखी लोगों की दौड़ है यह तो दुखी आदमी की चेष्टा है कि शायद राष्ट्रपति हो जाऊं तो सुख मिले मिलता नहीं लेकिन तब तक तो बहुत देर हो गई होती तब तक तो पूछ कटी गई होती फिर कहने में भी कोई सार नहीं होता मैंने सुना है एक फकीर ने एक गांव में आके घोषणा कर दी कि जिसको भी ईश्वर के दर्शन करने हो उसे नाक कटानी पड़ेगी और बात लोगों को जची क्योंकि कई लोग कई तरह से कोशिश कर रहे थे और ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे थे फिर बात और भी जची क्योंकि फकीर की नाक कटी हुई थी और बात असल यह थी कि फकीर किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ गया था किसी गांव में और उसके पति ने उसकी नाक काट दी थी अब वो अपनी नाक बचाने के लिए कटी हुई नाक बचाने के लिए ये तरकीब खोज लिया था वो ये कहता था कि नाक क्या कटी कि पर्दा गिर गया नाक के कटते ही एकदम परमात्मा के दर्शन हो गए अब परमात्मा के दर्शन तो बहुत लोगों को अगर करने क्योंकि इतने लोग दुखी हैं इतने पीड़ित हैं इतने परेशान हैं कि अब कुछ और नहीं मिला जीवन में तो कम से कम परमात्मा ही मिल जाए कुछ लोग आने लगे सत्संग करने लगे फकीर का और फकीर तो एक ही बात कहता था कि भाई और कुछ भी करो कुछ होगा नहीं मुझे देखो अरे इतना सा त्याग नहीं कर सकते आखिर एक हिम्मतवर आदमी ने हिम्मतवर कहो या बुद्धू कहो अक्सर एक ही तरह के लोग हिम्मतवर होते हैं वही बुद्धू होते हैं वही हिम्मतवर होते अक्सर बुद्धू दुस्साहसी होते एक बुद्धू खड़ा हो गया उसने कहा कि ठीक है जी बहस बहुत नाक ही कटेगी और क्या वैसी जिंदगी कटी जा रही मगर यह भी करके देख एक एक ले एक दांव सही एकांत में लेके फकीर ने उसकी नाक काट थी नाक तो कट गई ईश्वर वगैरह कुछ दिखाई नहीं पड़ा उसने कहा ईश्वर दिखाई नहीं पड़ उसने कब तू चुप रहे क्या मुझको दिखाई पड़ रहा तू समझता मेरी कट गई मैं अपनी बचा रहा हूं अब तेरी कट गई तू अपनी बचा अगर किसी से कहा कि नाक कट गई और इस पर नहीं दिखा तो लोग तुझे बुद्धू समझेंगे लोग हंसेंगे अब तो सारी में है बेटा कि तू भी एकदम मस्त हो जा और एकदम डोल और जो भी मिले उससे कह भैया गजब इतना सरल साधन सहजयोग नाक क्या कटी एकदम द्वार खुल गए उस आदमी ने भी सोचा उसने कहा कि बात यही ठीक है गांव में जाके एकदम नाचता हुआ पहुंचा ढोल बजाता हुआ लोगों ने पूछा क्या हुआ उसने कहा ईश्वर के दर्शन हो गए फिर और लोग भी आने लगे और सबके साथ यही होने लगा उस गांव में नाक कटों की एक भीड़ इकट्ठी हो गई सम्राट तक खबर पहुंची सम्राट भी है तो उतने ही दुखी जितना कोई और सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि अगर नाक ही कटने से परमात्मा का दर्शन होता है तो जिंदगी है ही कितने दिन की ऐसे भी मैं बूढ़ा हो गया दो चार साल जीऊंगा ज्यादा से ज्यादा शायद इतना भी ना जीऊ परमात्मा के दर्शन तो कर ही लेने चाहिए अब जरा सी नाक के पीछे क्या परमात्मा के दर्शन से वंचित रहना और इतनों को हुआ है तो गलत तो हो ही नहीं सकता लोगों का तर्क है ये कि भीड़ को हो जाए तो गलत नहीं हो सकता और सच्चाई ये है कि अक्सर भीड़ गलत होती सौ में निन्यानबे मौकों पे गलत होती भीड़ और सही जरा मुश्किल बात है सत्य तो कभी एक आपके पास होता है भीड़ के पास सत्य नहीं होता वजीर ने कहा कि जरा तुम रुको मुझे जरा पता लगा लेने दो ठीक ठीक पता लगा लेने वजीर ने बहुत पता लगाया कई लोगों को पूछा लेकिन जिससे पूछे वो एकदम आनंद आंसू बहने लगे और डोलने लगे और कहे कि दर्शन हो गए वजीर को भरोसा ना आए बेईमान वजीर आसानी से भरोसा भी कैसे आए जिंदगी भर बेईमानी की सबको धोखा दिया तो ही तो वजीर हुआ नाक कटने से ईश्वर का उसको कोई संबंध न दिखाई पड़े कोई गणित भी न दिखाई पड़े तर्क भी न दिखाई पड़े राजा तो बिल्कुल राजी ही होने के करीब था उसने कहा बस एक दिन और मुझे समय दे दो उसने चार पांच नक कटों को पकड़वाया कटघरे में अंदर बंद करवाया और उनको अच्छी पिटाई करवाई जब उनको खूब पिटाई करवाई हुए कहा कि सच सच बोलो नहीं तो और पीटे जाओगे तो उन्होंने कहा आप जब ज्यादा पिटाई कर रहे हैं तो फिर सच बोलने ही पड़े सच ये है कि कोई ईश्वर वगैरह दर्शन हुआ नहीं लेकिन अब हम करें भी क्या नाक तो कटी गई अब अपनी आत्मरक्षा के लिए यही कहना उचित है लोग सोचते हैं राष्ट्रपति होने से या प्रधानमंत्री होने से सुख मिल जाएगा जब तक हो पाते हैं तब तक नाक कट जाती फिर प्रधानमंत्री होकर यह कहें कि नहीं मिला सुख तो लोग और कहेंगे कि बुद्धू हम पहले ही कहते थे कि इसमें कोई सार नहीं तो फिर तो चेहरा बनाए रखना पड़ता है तो अपनी पहन ली शेरवानी इत्यादि अचकन वगैरह डांट ली चले फिर एक चेहरा बनाए रखना पड़ता है कि नहीं सब मिल गया जो पाना था मिल गया यह सारा जगत दुखी है इस दुख के कारण राजनीति पैदा हो रही इस दुख के कारण अनेक तरह के थोथे धंधे चल रहे इस दुख के कारण हजारों लोगों के न्यस्त स्वार्थ पूरे हो रहे इस दुख के कारण मंदिरों में भीड़ है मस्जिदों में भीड़ है गिरजे गुरुद्वारों में भीड़ है मनुष्य दुखी है तो पंडित पुजारी के पास जाता है तुम जब सुख में होते हो परमात्मा को याद करते हो सुख में याद भी आती है परमात्मा की दुख में आती है तब एक बात पक्की है कि अगर किन्हीं लोगों को परमात्मा के नाम पर धंधा करना है तो तुम्हें दुखी रहना अत्यंत आवश्यक है तुम्हें दुखी रखना आवश्यक है मनुष्य अब तक बहुत गहरे षडयंत्र का शिकार है तुम पूछते हो आनंद मैत्रे आपने कहीं कहा कि मनुष्य की सुख की खोज बताती है कि मनुष्य दुखी है निश्चित ही सुख की खोज दो बातें बताती है एक कि मनुष्य दुखी है और दो कि मनुष्य कहीं किसी अंतस्तल में जानता है कि सुख क्या है मनुष्य ने किसी अनजान क्षण में सुख का अनुभव किया है भूल गया हो अचेतन में दब गया हो लेकिन मां के गर्भ में बच्चे ने जाना है कि सुख क्या है आज भी उसका झरना धीरे धीरे कहीं भीतर बहता है अंतर गर्भ में कहीं आज भी उसे उस सुखद स्मृति की सुवास आती है आज भी वह दिया बिल्कुल बुझ नहीं गया है तो दो बातें तय हैं कि एक तो मनुष्य को किसी अचेतन में अनुभव है कि सुख क्या है नहीं तो जिसका हमें अनुभव ना हो उसकी हम खोज नहीं कर सकते जिस आदमी ने गुलाब का फूल देखा ही ना हो वो एकदम गुलाब की फूल की खोज करने लगे क्या तुम सोचते हो यह संभव है जिसने हीरा ना देखा हो जिसने हीरे के संबंध में जाना ना हो वो हीरे की खोज पे निकल जाए यह कैसे संभव है मनुष्य ने जरूर हीरा जाना है गुलाब का फूल कभी खिला है उसके नासापुट अभी भी किसी सुगंध को याद करते उसके अंतरतम में अभी भी कहीं कोई स्मृति विराजमान है भूल गई हजार हजार धूल में जम गई हजार हजार बातों की भीड़ में खो गई मगर है मगर कहीं है कहीं झरना अब भी झरता है तो एक तो प्रत्येक मनुष्य को सुख का कहीं अचेतन में अनुभव है और दूसरा जीवन बड़ा दुख है जीवन बिल्कुल उससे विपरीत है और इसलिए सुख की तलाश है सुख की तलाश ही धर्म है सुख की तलाश ही परमात्मा की तलाश है तुम नाम कुछ भी दे दो आनंद कहो मोक्ष कहो महासुख कहो परमात्मा कहो निर्वाण कहो कुछ भेद नहीं पड़ता आदमी एक ऐसी अवस्था की खोज कर रहा है जहां दुख ना हो जहां दुख का कांटा ना हो जहां दुख जरा भी साले ना और खोज स्वाभाविक है लेकिन इस खोज में बाधा डालने वाले लोग क्योंकि वो चाहते हैं तुम खोजते ही रहो खोज ना पाओ खोजते रहो तो उनका धंधा चले खोज ही लो तो उनका धंधा समाप्त हो जाए एक डॉक्टर बूढ़ा हो गया उसका बेटा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर होकर घर आ गया बाप ने कहा कि अब तू संभाल काम को मैं बहुत थक गया हूं एक महीने भर के लिए पहाड़ पर विश्राम कर रहा आऊं बाप तो पहाड़ पर विश्राम करने गया महीने भर बाद जब लौटा तो बेटा स्टेशन उसका स्वागत करने आया बाप के चरण छुए और कहा पिताजी आप जान के प्रसन्न होंगे कि जिस बूढ़ी स्त्री को आप 30 साल में ठीक नहीं कर पाए उसको मैंने ठीक कर दिया बाप ने माथा ठोंक लिया बाप ने कहा ना, नालायक कम वक्त उस स्त्री को मैं ही तो ठीक होने नहीं दे रहा था नहीं तो तू पढ़ता कैसे डॉक्टर कैसे होता ये उसी की कृपा है और उसी के आधार पर तेरा छोटा भाई डॉक्टर हो रहा है और उसी के आधार पर तेरी छोटी बहन भी डॉक्टर होने वाली तूने ये क्या किया तूने तो सब बर्बाद ही कर दिया धंधा ही बर्बाद कर दिया उसी बूढ़ी स्त्री को बचा के तो मैं सारा धंधा चला रहा था वो धनपति थी ख्याल रखना गरीब आदमी बीमार हो तो जल्दी ठीक हो जाता है अमीर बीमार हो तो देर लगती लगनी ही चाहिए जितने अमीर होगे उतनी ज्यादा देर लगेगी क्योंकि आखिर चिकित्सक को भी जीना है तुम्ही को तो नहीं जीना है चीन में पुराना नियम था अद्भुत नियम था और कभी दुनिया अच्छी होगी तो वह नियम सारी दुनिया में लागू होगा चीन का नियम था कि मरीज चिकित्सक को इलाज के पैसे नहीं देता था बीमारी ठीक करने के पैसे नहीं देता था फिर स्वस्थ रहने के पैसे देता था हर साल मरीज ने बांध रखे थे कि इतने रुपए में दे दूंगा अगर साल भर स्वस्थ रहा अगर बीमार पड़ गया तो काट लूंगा यह बहुत अजीब लगेगा नियम लेकिन यह नियम बड़ा सार्थक है बड़ा महत्वपूर्ण है। यह नियम जरूर लाओसे की छाया में पला होगा यह नियम लाओसे के कारण ही पैदा हुआ होगा लाओसे का कहना है कि चिकित्सक का नियम यही होना चाहिए कि वो मरीज को स्वस्थ रखे और स्वस्थ रखने के पैसे पाए अगर मरीज बीमार हो जाए पैसे कट जाए तो ही चिकित्सक लोगों को स्वस्थ रखने में उत्सुक रहेगा नहीं तो उल्टी बात हो जाएगी अभी तो दुनिया में उल्टी बात चिकित्सक राह देखता है जैसे कभी मलेरिया फैल जाता है तो डॉक्टर उसको कहते सीजन आ गया बड़े मजे की बात सीजन लोग मर रहे हैं और उनका सीजन आ गया फिलू फैल गया और डॉक्टरों के चित्र देखो कैसे मग्न प्रसन्न मुल्ला नसरुद्दीन के घर उसका डॉक्टर कई दफा आदमी भेजा कि तुम अपने बेटे का बिल नहीं चुका रहे हो तुम्हारे बेटे को चेचक की बीमारी हुई थी और मैं इतनी बार आया इतनी दवा की जब नौकर को सुना ही नहीं उसने और बार बार लौटा दिया तो डॉक्टर एक दिन खुद ही गया और मुल्ला से कहा कि नसरुद्दीन चुकाते हो बिल की नहीं नसरुद्दीन ने कहा बिल मुझसे मांगते हो चुकाओ तुम क्योंकि मेरे लड़के ने ही चेचक पूरे स्कूल में फैलाई तुमने जो कमाई की उसमें 90 प्रतिशत मेरा है मेरे बेटे की ही करतूत है और तुम मुझसे बिल मांगते हो शर्म नहीं आती तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए चिकित्सक अगर बीमारी पर जिएगा तो खतरा है और पुरोहित तुम्हारे दुख पर जी रहा है यही खतरा है मैं चाहता हूं मनुष्य सुखी हो लेकिन मनुष्य सुखी होगा तो पुरोहित पंडित मौलवी विदा हो जाएंगे इनकी क्या जरूरत रह जाएगी अगर मनुष्य सुखी होगा तो मंदिर मस्जिदों में घंटे बजने और पूजाएं बंद हो जाएंगी इनका कोई प्रयोजन ना रह जाएगा अगर मनुष्य सुखी होगा तो बुद्धू राजनेता तुम्हारी अगुवाई न कर सकेंगे क्योंकि सुख के साथ ही साथ प्रतिभा का जन्म होता है दुख में प्रतिभा छीन हो जाती सुख में प्रतिभा निखर आती मनु सुखी होगा तो राष्ट्र विदा हो जाएंगे क्योंकि राष्ट्रों ने सिवाय युद्धों के और दुखों के कुछ भी नहीं दिया मनु सुखी होगा तो हिंदू मुसलमान ईसाई जैन विदा हो जाएंगे क्योंकि इन सब मतभेदों ने आदमी को लड़ाया काटा हिंसा की खून खराबा किया इससे सुख नहीं आया इससे जमीन नरक बनी मनुष्य सुखी होगा तो ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा ना भारतीय होगा ना चीनी होगा मनुष्य सुखी होगा तो सिर्फ सुखी होगा और तब परमात्मा की तरफ एक नई ही प्रार्थना उठेगी धन्यवाद की अभी तो तुम्हारी प्रार्थनाएं मांग की हे प्रभु यह दे दो वह दे दो बस मांगे ही चले जाते और जब तक मांग है तब तक प्रार्थना झूठी फिर एक और तरह की प्रार्थना होगी कि हे प्रभु तूने इतना दिया एक गहन कृतज्ञता एक गहन आभार और जब प्रार्थना में आभार होता है तो प्रार्थना का सौंदर्य ही अनूठा होता है फिर प्रार्थना में प्रसाद होता है फिर प्रार्थना में पंख होते आकाश में की क्षमता होती मैं जरूर मनुष्य को सुखी देखना चाहता हूं इसलिए मुझसे राजनेता नाराज है मुझसे पंडित पुरोहित मौलवी नाराज है इससे मुझसे वे सारे लोग नाराज हैं जिनके न्यस्त स्वार्थों पर चोट पहुंच सकती इससे मुझसे वे सारे लोग नाराज हैं जो लोगों को नाक काटना सिखा रहे हैं। मैं लोगों से कह रहा हूं कुछ काटने की जरूरत नहीं नाक ही नहीं कुछ भी काटने की जरूरत नहीं क्रोध भी काटने की जरूरत नहीं काम भी काटने की जरूरत नहीं रूपांतरण करना है काटना नहीं नाक काटो कि क्रोध काटो काम काटो जो भी तुम काटोगे तुम अधूरे हो जाओगे अपंग हो जाओगे तुम कुरूप हो जाओगे तुम्हें परमात्मा ने सर्वांग पूर्ण बनाया सुंदर बनाया तुम्हें सब दिया है जो जरूरी हां लेकिन जो तुम्हें दिया है उसमें और और परिष्कार हो सकते हैं, अनंत परिष्कार हो सकते हैं तुम्हें वीणा दे दी अब गीत तुम कैसा गाओगे ये तुम पर निर्भर है क्या तुम सोचते हो कोई आदमी को वीणा बजाना ना आता हो और अंटसंट वीणा बजाए तो तुम उससे कहोगे कि वीणा को आग लगा दो यही तुम्हारे धर्मगुरु तुमसे कहते रहे तुम्हें क्रोध का क्या करें ये नहीं आता काम वासना का कैसे रूपांतरण करें यह समझ में नहीं आता तुम्हारे पंडित पुरोहित कहते हैं काट डालो फेंक दो काम वासना बचनी ही नहीं चाहिए जला डालो लेकिन जिसके जीवन में काम वासना जल गई उसके जीवन में एक तरह का रूखापन सूखापन आ जाता उसमें फिर हरियाली नहीं रह जाती रस धार नहीं बहती फिर वो एक ऐसी नदी है जिसमें धार तो रही नहीं बस रेत ही रेत रह गई जिस दिन तुम अपने क्रोध को काट डालोगे उसी दिन तुम में करुणा पैदा होने की संभावना समाप्त हो जाएगी क्योंकि क्रोध ही करुणा के लिए खाद बनता है माली बनो नाक काटने से कुछ भी ना होगा कलाकार बनो गुणी बनो रसायनविद बनो और ये सब रासायनिक ऊर्जाएं हैं क्रोध को अगर ठीक ठीक समझा जाए क्रोध के साथ अगर ध्यान जोड़ दिया जाए क्रोध धन ध्यान और करुणा का जन्म हो जाता है काम के साथ अगर ध्यान जोड़ दिया जाए तो ब्रह्मचरी का जन्म हो जाता है काम धन ध्यान बराबर ब्रह्मचरी कुछ काटना नहीं रूपांतरित करना है धर्म कला है जीवन निषेध नहीं जीवन विधेय और अगर हम बच्चों को बचपन से ही स्वाभाविक रखने में सफल हो पाए अगर हम उनको सहज और नैसर्गिक होने में सहारा दे पाएं तो सम्यक शिक्षा होगी क्योंकि शिक्षा का एक ही लक्ष्य हो सकता है कि मनुष्य सुखी कैसे हो शिक्षा का और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता शिक्षा का एक ही लक्ष्य हो सकता है सच्चिदानंद की उपलब्धि कैसे हो लेकिन तुम्हारे स्कूल गणित सिखाते हैं भूगोल सिखाते हैं, और नमालुम क्या क्या सिखाते हिंदू मुसलमानों के युद्ध सिखाते ईसाई मुसलमानों के जिहाज सिखाते जहर सिखाते तुम्हारा अतीत छोटे छोटे बच्चों के कोमल मस्तिष्कों में भर दिया जाता है ठूस ठूस के भर दिया जाता है और बच्चे असहाय हैं न तो भाग सकते हैं, न बच सकते हैं, उनको लोभ दिया जाता है कि जो भी तुम्हें पिलाया जा रहा है अगर ठीक ठीक पिया और फिर परीक्षा की कापी पर ठीक ठीक वमन कर दिया उल्टी कर दी बिल्कुल वैसी जैसी तुमने ली थी बिना पछाए तो तुम्हें बड़े पुरस्कार मिलेंगे और अगर असफल हो गए अगर हार गए अगर अनुत्तीर्ण हो गए तो बड़े कष्ट पाओगे अपमान पाओगे लेकिन न उन्हें प्रेम से खाया जा रहा है न उन्हें ध्यान सिखाया जा रहा है और जहां प्रेम और ध्यान सिखाया जा रहा हो सरकार मानने को भी राजी नहीं है कि वह स्थान शिक्षा का स्थल हो सकता है कल ही सरकारी कागजात मुझे मिले कि इस आश्रम को वे शिक्षा का स्थान नहीं मान सकते उनकी शिक्षा की धारणा यह है कि औरंगजेब के संबंध में लोगों को पढ़ाओ कि शिवाजी महाराज के संबंध में लोगों को समझाओ मैं जो यहां कर रहा हूं वो उन्हें शिक्षा नहीं मालूम होती और सच्चाई यह है कि जिसको वो शिक्षा कहते हैं वह शिक्षा नहीं शिक्षा के नाम पर धोखा है उनकी शिक्षा से मनुष्य पैदा नहीं होता उनकी शिक्षा से मशीने पैदा होती मैं यहां ध्यान सिखा रहा हूं प्रेम सिखा रहा हूं उत्सव सिखा रहा हूं होली सिखा रहा हूं दिवाली सिखा रहा हूं यह शिक्षा नहीं है उत्सव से उन्हें क्या लेना देना आनंद से उन्हें क्या लेना देना ईश्वर साक्षात्कार से उन्हें क्या लेना देना वे इस बात को मानने को राजी नहीं कि इस स्थल को विश्वविद्यालय कहा जाए सारे विश्व से लोग यहां आए हुए भारत के किसी विश्वविद्यालय में इतने देशों के लोग नहीं हैं जितने यहां ये विश्वविद्यालय नहीं सारे विश्व के लिए जो विद्यालय हो वह विश्वविद्यालय लेकिन उनके अपने हिसाब है वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जब तक स्वीकार न करे तब तक आप विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग भी करेंगे तो ये अपराध है कानून विद कभी कभी बहुत अंधे हो सकते लकीर के फकीर होते आंख खोल के देख नहीं सकते कि ऐसा कोई देश नहीं है जहां के लोग यहां ना आ गए हों कुछ सीखने आए हैं कुछ सीख रहे हैं जीवन की कला सीख रहे हैं जीवन के रूपांतरण का विज्ञान सीख रहे हैं ये विश्वविद्यालय नहीं क्योंकि कानून के हिसाब से विश्वविद्यालय शब्द का उपयोग भी तभी किया जा सकता है जब सरकार इसको स्वीकृति दे शब्दों पर भी सरकारी मोहर चाहिए शब्दों का भी पेटेंट हो गया है शब्दों की भी अब हमारी मालकियत नहीं है मुझे कुछ रस भी नहीं है इसको विश्वविद्यालय कहने में सच तो यह है कि तुम्हारे जैसे विश्वविद्यालय उनको देखकर इसको विश्वविद्यालय कहने ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे कचरा विश्वविद्यालयों के साथ मैं इसको एक ही श्रेणी में नहीं रखना चाहता मैं खुद ही नहीं पसंद करूंगा कि यह विश्वविद्यालय कहा जाए लेकिन सच्चाई यह है कि यह विश्वविद्यालय है और तुम्हारे विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं है लेकिन उनकी अपनी धारणा है शिक्षा का उनका बड़ा अजीब अर्थ है शिक्षा का अर्थ है जो थोप दिया जाए ऊपर से मेरे शिक्षा का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर दबा है जो तुम्हारा स्वभाव है उसे उभारा जाए ऊपर से न थोपा जाए जगाया जाए वास्तविक शिक्षण तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने की प्रक्रिया है जानकारी नहीं है शिक्षण जानकारी के अंबार लगा देने से भी कोई शिक्षित नहीं होता पठित हो जाएगा शिक्षित नहीं होता लेकिन तुम्हारे भीतर का जो सोया हुआ परमात्मा है अगर जरा भी जग जग जाए जरा भी करवट ले ले तो शायद तुम पठित ना हो लेकिन शिक्षित तुम होगे। हो सकता है तुम्हारी जानकारी ज्यादा ना हो ना के बराबर हो लेकिन तुम्हारा ज्ञान अपूर्व होगा तुम्हारे भीतर ज्ञान की एक ज्योति होगी एक आभा होगी और ऐसी आभा जो न केवल तुम्हें बदलेगी बल्कि औरों को भी बदलेगी मनुष्य सुखी हो सकता है मनुष्य सुखी होने को पैदा हुआ है लेकिन हम उसे सुखी नहीं होने दे रहे मनुष्य स्वभावतः सुख में जन्मा है लेकिन जन्मते ही हमने उसे दुख देने शुरू कर दिए और हमने इतनी सदियों से दुख दिए कि हम ये भूल ही गए कि दुख देने के लिए जिम्मेवार हम हैं अच्छे अच्छे नामों पर भी हम मनुष्य को विकृत कर रहे हैं सुंदर सुंदर नामों की आड़ में हम मनुष्य को जीने नहीं दे रहे हैं। पंगू कर रहे हैं हमने मनुष्य को लंगड़ा कर दिया बहरा कर दिया अंधा कर दिया फिर से उसकी आंख खोली जानी चाहिए फिर से उसके कान सक्रिय होने चाहिए फिर उसका हृदय धड़कना चाहिए यह हो सकता है क्योंकि यह हमारी स्वाभाविक क्षमता है यह न हो पाए तो दुर्भाग्य यह हो तो कुछ विशिष्ट बात नहीं वृक्ष फूल तक पहुंच जाए ये स्वाभाविक न पहुंचे फूल तक तो कुछ बीच में बाधा पड़ गई हर वृक्ष फूल तक पहुंच जाता है पक्षी आनंदित है पशु आनंदित है एक आदमी को छोड़कर और आदमी सर्वाधिक आनंदित हो सकता है पशु और पक्षी और पौधे क्या आदमी के साथ होल करेंगे मगर अभी हालत उल्टी हो गई अभी गुलाब के पास खड़े हो तो तुम उदास दिखते हो गुलाब ज्यादा प्रसन्न दिखता है अभी मोर को नाचते देखोगे तो तुम्हारे भीतर ईर्षा पैदा होती मोर को तुम्हें देख के ईर्षा पैदा नहीं होती दया आती होगी कि बेचारा आदमी होना उल्टा था मनुष्य जीवन का चरम उत्कर्ष चैतन्य का सबसे ऊंचा शिखर है परमात्मा की सबसे बड़ी कृति मगर न्यस्त स्वार्थ स्थापित स्वार्थ समाज के ठेकेदार धर्मगुरु और राजनेता इन सब के हाथ आदमी की गर्दन ऐसी दबाई गई कि आदमी फांसी पर लटका हुआ है आसमी आदमी सूली पर लटका हुआ है आदमी जिसे सिंहासन पर होना था सूली पर लटका है मैं उसे सिंहासन पर बिठाना चाहता हूं और मजा यह है कि मैं जिस आदमी को सिंहासन पर बिठाना चाहता हूं वही आदमी मेरा विरोध करेगा क्योंकि वो सूली का आदि हो गया मैं जिस आदमी के सम्मान के गीत गा रहा हूं वही आदमी मुझे गालियां दे रहे हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है कि तुम जब लोगों को समझाने जाओगे तो एक बात सदा ख्याल रखना तुम उनके हित में समझाओगे मगर वे तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार करेंगे क्योंकि तुम्हारा देखना एक ऊंचाई से तुम पर्वत के शिखर से देखोगे और वे अंधेरी खाइयों में जी रहे वे तुम्हें समझ ना पाएंगे पूर्ण काश्यप नाम का भिक्षु जा रहा है बुद्ध के विचार को फैलाने बुद्ध ने कहा तू कहां जाएगा उसने कहा मैं सूखा प्रांत नाम का प्रदेश है बिहार में वहां जाऊंगा क्योंकि वहां अब तक कोई भिक्षु आपका संदेश लेकर नहीं गया बुद्ध ने कहा तू वहां न जा पूर्ण तू रुक मेरी मान इतनी मेरी मान वहां मत जा वहां के लोग अच्छे नहीं इसीलिए तो अब तक कोई भिक्षु वहां गया नहीं वहां के लोग बहुत दुष्ट महादुष्ट सताने में मजा लेते अकारण सताते तो तू मुश्किल में पड़ेगा लेकिन पूल ने कहा इसलिए तो मैं जाना चाहता हूं आखिर किसी को तो जाना चाहिए वहां क्या उनको ऐसे ही छोड़ देना है उसका तर्क तो बजनी था क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देना है क्या उन पर करुणा नहीं करनी तो बुद्ध ने कहा ठीक है तू जिद करता है तो जा लेकिन तीन प्रश्नों के उत्तर दे दे पहला प्रश्न अगर वे तुझे गालियां देंगे तो तुझे क्या होगा तो पूर्ण का मुझे क्या होगा यही होगा कि लोग भले हैं सिर्फ गालियां देते हैं मारते नहीं मार भी तो सकते थे बुद्ध ने कहा दूसरा प्रश्न अगर वे मारें मारने ही लगे फिर तुझे क्या होगा पूर्ण ने कहा कि मैं समझूंगा कि लोग भले हैं मारते ही हैं मार ही नहीं डालते मार भी तो डाल सकते थे बुद्ध ने का तीसरा प्रश्न बस तीसरा और आखिरी अगर वे तुझे मारने ही लगे मार ही डालने लगे तो मरते मरते तुझे क्या होगा तो पूर्ण ने कहा मुझे होगा कि कितने भले लोग हैं मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी मैं धन्यवाद देता मर जाऊंगा बुद्ध ने कहा फिर तू जा सकता है फिर तू कहीं भी जा सकता है फिर तू तैयार हो गया लोग ऐसे ही अद्भुत थे उनके हित की बात कही जाए तो भी उन्हें रुचि करना लगेगी क्योंकि सदियों सदियों से उन्होंने जिसे हित समझा है यह बात उसके विपरीत पड़ेगी उनकी फांसी को वो फांसी नहीं समझते गलहार समझते जंजीरों को जंजीरे नहीं समझते आभूषण समझते बेड़ियों को बेड़ी नहीं समझते पायल समझते कि घुघरू समझते और जब तुम उनके घुंगरू तोड़ोगे जो उनको घुंघरू मालूम पड़ते हैं तुमको बेड़ी मालूम पड़ते हैं तो वे नाराज होंगे मुझसे लोग नाराज हैं, मेरा कसूर सिर्फ एक कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि तुम दुखी क्यों हो किसी पिछले जन्मों के कारण नहीं किसी भाग्य के कारण नहीं सिर्फ एक अंधी वर्तमान व्यवस्था के कारण और जुम्मेवार तुम हो क्योंकि तुम उस अंधी व्यवस्था को सहारा दे रहे हो तुम अपना हाथ भी अलग नहीं करते इस अंधी व्यवस्था से अपने हाथ को अलग कर लेने का नाम सन्यास है मेरी सन्यास की वही धारणा है सन्यासी मैं उसे कहता हूं जो इस अंधी शोषण की दुख लाने वाली पीड़ादायी नरक निर्मित करने वाली व्यवस्था है उससे अपना सहयोग तोड़ लेता वो कहता है मैं इसमें सहयोगी नहीं हूं जो कहता है मैं अब सुख से जीऊंगा और नाक कटाने की मेरी तैयारी नहीं मैं कुछ भी कटाऊंगा नहीं मुझे जो भी परमात्मा ने दिया उस सब का उपयोग करूंगा और उस सब के भीतर से उसकी तलाश करूंगा जो छिपा है मैं अपनी वीणा के तारों को तोड़ूंगा नहीं अगर उनसे बेसुरा राग उठ रहा है तो मैं राग उठाना सीखूंगा तो मैं वीणा बजाना सीखूंगा वीणा बजाना सीखो तुम्हारे भीतर सुख के सागर लहरा सकते हैं